अब सात ऋचा वाले 26वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो जगदीश्वर मंत्रियों अर्थात विचार करने वालों में विचार करने और प्रकाश करने वालों का प्रकाशक विद्वानों में विद्वान अखंडित न्याय युक्त सर्वज्ञ और सबका उपकारी है उसी का विद्या धर्माचरण और योगाभ्यास से प्रत्यक्ष करो फिर ईश्वर के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो न्यायकारी स्वभाव वाले के लिए भूमिका राज्य देता सबके सुख के लिए वृष्ट करता और सबके जीवन के लिए वायु की प्रेरणा करता और जिसके उपदेश के द्वारा विद्वान होते हैं उसी को निरंतर उपासना करो भावार्थ हे मनुष्यों जो जगदीश्वर जगत की उत्पत्ति के प्रथम चेतना स्वरूप से वर्तमान वह सब जगत को उत्पन्न करके सबके साथ सबका संबंध करके सबका हित करता है अब राजसेना विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों इस सृष्टि और अंतरिक्ष में जैसे पक्षी आकाश में जाकर आते हैं वैसे ही सब लोग और लोकांतर घूमते हैं जो सृष्टि को जानता है वही मनुष्य आदि को का सुखकारी होता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजजनों आप लोग जब तक बाज पक्षी के सदृश वेग युक्त सेना को नहीं करते हैं तब तक विजय से धन का लाभ नहीं हो सकता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे पक्षी पृथ्वी से उड़ के अंतरिक्ष के मार्ग से जाकर और आकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं वैसे ही देश देशांतर में विमान आदि से जाकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करो फिर प्राकारान्तर से पूर्वोक्त विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्र्थ जो शत्रु के बल से अधिक बल शत्रु की सामग्री से सैकड़ों गुणी अधिक सामग्री उत्तम प्रकार शिक्षा युक्त सेना और विद्वानों को अध्यक्ष करके युद्ध करें वे निश्चय विजय को प्राप्त होवें इस सुक्त में ईश्वर और राजसेना के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 26वां सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 27वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से जीव के गुणों को कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सदा सृष्टि विद्या बोध और जन्म मरण की शरीर संबंधी विद्या जानें जिससे सदैव निर्भयता वर्तें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य वायु के सदृश बलवान होकर शत्रुओं को दबाते हैं वे दुख को लांग और बुरे कर्म को त्याग के सुखी होते हैं भावार्थ जो मनुष्य सत्य के उपदेश करने शत्रुओं को जीतने और प्रजा के पालन करने वाले राजा को प्राप्त होवे वे सब प्रकार सुखी होवे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे बाज पक्षी अपने पुरुषार्थ से बहुत भोगों को प्राप्त होता है और शीघ्र चलता है वैसे ही पुरुषार्थ करने वाले जन बहुत सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो नियमित आहार और विहार करने और नहीं हिंसा करने वाले शूरवीर होवें वे सदा विजय को प्राप्त होवें इस सुक्त में जीव के गुणों के वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 27वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 28वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से इंद्र पद वाच सूर्य दृष्टांत से राज प्रजा गुणों को उपदेश करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य सबके सुख के लिए वर्षा करके सबको आनंद देता है वैसे ही विद्वानों की मित्रता सबको आनंद देने वाली है यह जानना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो विद्वान राजा से पालित विद्या धर्म और ब्रह्मचर्य आदि से युक्त अतिकाल पर्यंत जीने वाले होवें वे शत्रुओं के जीतने वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपटोपमा अलंकार है जैसे मध्याह्न में सूर्य सबको तपाता है वैसे ही न्यायकारी राजा चोर आदि को दुख देता है और अग्नि के सदृश भस्मीभूत करके संपूर्ण हिंसा दूर करे भावार्थ हे राजा आदि राज जनों जो साहस कर्म करने और जो दुष्ट उपदेश से राजा को दोषयुक्त करने वाले नीच जन होएं उनको निरंतर बाधा देओ और श्रेष्ठों का सत्कार करो ऐसा करने पर आप लोगों का बड़ा सत्कार होगा यह जानना चाहिए फिर राज प्रजा के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो राजा मंत्री सेना और प्रजा जन परस्पर स्नेह करके राज्य शिक्षा करें तो इनका कोई भी शत्रु उपस्थित नहीं हो इस सुक्त में राजा और प्रजादिक के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 28वां सुक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 29वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से राज विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो जहां प्रकाशित गुण कर्म और स्वभाव युक्त आपत काल का निवारण करने वाला प्रजा के रक्षण में तत्पर श्रेष्ठ सहाय वाली उत्तम सेना से युक्त न्यायकारी धर्म से इकट्ठे हुए धन वाला और अभिमान से रहित होवे उसी को राजा मानो भावार्थ जैसे चार वेदों का जानने वाला वेद विद्या निपुण विद्वानों के साथ यज्ञ को प्राप्त होकर स्तुत किया जाता है वैसे ही श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त मंत्री और ऋत्यों के साथ राजा स्तुत किया जाता है भावार्थ जिस राजा के सत्य और न्याय के उपदेश करने वाले धार्मिक विद्वान होवें वह राजा विद्या और विनय आदि गुणों के सहित होता हुआ सबको भय रहित करके निरंतर प्रसन्न कर सके भावार्थ जो राजा श्रेष्ठ मनुष्यों को ग्रहण करें वही राज्य बढ़ाने को योग्य होवे अब प्रजा के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जो आप हम लोगों की सब प्रकार से रक्षा करें तो हम लोग अति उन्नत युक्त होवें इस सुक्त में राजा और प्रजा के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 29वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ अब 24 ऋचा वाले 30वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से सूर्य दृष्टांत से राज विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन आप न्यायकारी होवें तो संपूर्ण होवें तो संपूर्ण प्रजा आपके अनुकूल व्यवहार करे भावार्थ राजा को चाहिए कि बृद्ध जन उत्तम शिक्षित और श्रेष्ठ रखें जिससे दिन रात शत्रु लोग छिपे हुए रहें भावार्थ जो राजा प्रजा की पीड़ा को नहीं वारण करे वह सूर्य के सदृश श्रेष्ठ गुणों में प्रकाशमान न हो और प्रजाओं से कर ग्रहण करे वह राजा नहीं होवे भावार्थ जब जब दुष्ट जन श्रेष्ठों को बाधा देवें तब तब आप संपूर्ण अधर्मियों को अत्यंत दंड दीजिए भावार्थ जहां राजा श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों को दंड देकर विद्या और विनय को बढ़ाता है वहां संपूर्ण प्रजा स्वस्थ होती है भावार्थ जो राजा दुष्टों के ऊपर अति क्रोध करने और श्रेष्ठों में अत्यंत शांति रखने वाला होता है वही राज्य बढ़ा सकता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य रात्रि का नाश और दिन की उत्पत्ति करके प्राणियों को सुख देता है वैसे ही दुष्ट आचरणों का नाश और श्रेष्ठों का पालन कर और विद्या को उत्पन्न करके संपूर्ण प्रजाओं को सुख देवे भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजपुरुष और राजा अन्याय रूप अंधकार को नृत्य करके विद्या और न्याय रूप सूर्य को उत्पन्न करते वे सूर्य के सदृश प्रतापी होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लोप उपमा अलंकार है जैसे रथ का अग्र भाग आगे होता है वैसे ही सूर्य के आगे प्रातः काल चलता है और जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है वैसे राजा अन्याय के आचार का नाश करे